महाभारत सभा सभापर्व ऋत्रिपंचाशत्तम दुर्योधन द्वारा युधिष्ठिर के अभिषेक वर्णन दुर्योधन उवाच आरियास्त वैराचार सत्यसंध्या महाब्रता परेदृत प्लुता धृतिम्तनी सेवा धर्म आमो यशस्वीन मूधा सिंह राजान पर्यपाशते दक्षिण सामनेता राजभना आरण्या बोसाहसाप्य ग भारत राजा लोग युधिष्ठिर के अभिषेक के लिए स्वयं ही प्रयत्न करके शांत चित्त हो सत्कार सत्कारपूर्वक छोटे बड़े पात्र उठा उठा कर ले आए थे बाल्हिक नरेश रथ ले आए जो सुवर्ण से सजाया गया था सुदक्षिण ने उस रथ में काम्बोद देश के सफ़ेद घोड़े जोत लिए सुने प्रीतिमाकर्षम महाबल ध्वज चेती पतेमीत स्वयं उद्यत दाक्षिणा सन्नहनम्रगुणश्रेयशेचमाग वसुदानो महे श्वासो गजेन्द्रम षष्टिहायनम मक्षा हे मन्ढा एक उपा नह आवंत्य स्वभिषेका चेकिता न उपासे धनुकाश उपात अशी चूरू सुंशल शैक्यम कंचन भूषण महाबली सुनीत ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें अनुकर्ष अर्थात रथ के नीचे लगने योग्य काष्ट लगा दिया तेजिराज ने स्वयं उस रथ में ध्वजा फहरा दी दक्षिण देश के राजा ने कवच दिया मगर नरेश ने माला और प्रगणी प्रस्तुत की महान धनुर्धर वसुदान वसुदान ने 60 वर्ष की अवस्था का एक गजराज उपस्थित कर दिया मत्स्य नरेश ने स्वर्ण जटित धूरी ला दी एकलव्य ने पैरों के समीप जूते लाकर रख दिए अवंती नरेश ने अभिषेक के लिए अनेक प्रकार का जल एकत्र कर दिया चेकितान ने तोड़ीर और काशीराज ने धनुष अर्पित किया शल ने अच्छी मूठ वाली तलवार तथा तो छीके पर रखा हुआ स्वर्णभूषित कलश प्रदान किया धौम्यो अभिंच तथम्यो व्यास सुमहात नारदस्कृत देवलम चाषित धौम्य तथा महातपस्वी व्यास ने देवर्षि नारद देवल और असित मुनि को आगे करके युधिष्ठिर का अभिषेक किया प्रीतिमंत्र उपातिष्ठन अभिषेक जाम दगे न सहिता था, तथान तो वेद पारगा परशुराम जी के पास परशुराम जी के साथ वेद के पारंगत दूसरे विद्वान महर्षियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा युधिष्ठिर का अभिषेक किया अभिजगम्र महात्मा नो मंत्र भूर दक्षिणम महेंद्रम इव देवेंद्रम देवी सप्तर्ष यो यथा जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास सप्तर्षि पधारते हैं उसी प्रकार पर्याप्त दक्षिणा देने वाले महाराज युधिष्ठिर के पास बहुत से महात्मा मंत्रोचारण करते हुए पधारे थे अधार्य अधत्र सात सत्य विक्र धनंजयचने भीमसेन पांडव सत्य पराक्रमी सात्यकी ने युधिष्ठिर के लिए छत्र धारण किया तथा तो अर्जुन और भीमसेन ने व्यजन डुलाये चामरे चाम चापुे ऐमौ जगृहूतूसा उपागृण्णाद्रा पुराके प्रजापति तमस्मी शंखमा हेन्व कलधि शैक्य निष्कस्रेड़ सुकत विश्व तेनाभि कृष्णेन तत्र में कसमलोहत तथा नकुल और सहदेव ने दो विशुद्ध चवर हाथ में ले लिए पूर्व काल में प्रजापति ने इंद्र के लिए जिस शंख को धारण किया था वही वरुण देवता का शंख समुद्र ने युधिष्ठिर को भेंट किया था विश्वकर्मा ने 1000 स्वर्ण मुद्राओं से जिस शैक्य पात्र अर्थात छीके पर रखे हुए स्वर्ण कलश का निर्माण किया था उसमें स्थित समुद्र जल को शंख में लेकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का अभिषेक किया उस समय वहाँ मुझे मूर्छा आ गई थी गच्छन्ते पुरवाद परम समुद्रम चापी दक्षिणम पिताजी लोग जल लाने के लिए पूर्व से पश्चिम समुद्र तक जाते हैं दक्षिण समुद्र के भी यात्रा करते हैं उत्तरम तो न गे बिना तातप त्रिभी तस्म दुः मंगलकारकान मंगल कारकादंत समाधमा तथो रोमेशन प्राप तन भूमिपालास्ेतु ही नाजसा परंतु उत्तर समुद्र तक पक्षियों के सिवा और कोई नहीं जाता किन्तु वहाँ भी अर्जुन पहुँच गए वहाँ अभिषेक के समय सैकड़ों मंगलकारी शंख एक साथ ही जोर जोर से बनने लगे जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस समय वहाँ जो तेजोहीन भूपाल थे वे भय के मारे मूर्चित होकर गिर पड़े धृष्ट दुम्न पांडवाच सातकी के सोष्टम सत्वस्थावीर सम्पन्ना प्रिय दर्शना धृष्टदुम्न पाँचों पांडव सातकी और आठवें श्री कृष्ण ये ही धैर्यपूर्वक स्थिर रहे ये सभी पराक्रम संपन्न तथा तो एक दूसरे का प्रिय करने वाले हैं विसान भूमिपा दृष्ट्वाम चेहसस्त प्रहिष्टो बिभत्सूर प्राद्येम विषाणीना शूदू पंच द्विज मुख्ये देवो न भागो जौवनाशो मनुर्नच न च राजा पृथुर्वैंडो न चाप्या से भगीरथ यतीर्ण हुसो वाप्य यथा राजा युधिष्ठि वे मुझे तथा अन्य राजाओं को अचेत हुए देखकर उस समय जोर जोर से हंस रहे थे भारत नंदन अर्जुन ने प्रसन्न होकर पांच लोगों को जिनके सौ पाँच सौ बैलों को जिनके सिंगों में सोना मढ़ा हुआ था मुख्य मुख्य ब्राह्मणों में बांट दिया पिताजी न रंतदेव न नाभाग ना न ना मानधाता न मनु न वेन नंदन राजा पृथु न भगीरथ न ये जाति और न नहसी वैसे ऐश्वर्य संपन्न सम्राट थे जैसे कि आज राजा युधिष्ठिर हैं यथातिमात्र कौंते ये परमया युत राजवाप्यवह हरिश्चंद्र इव प्रभु कुंती नंदन युधिष्ठिर यज्ञ पूर्ण करके अत्यंत उच्च कोटि की राज लक्ष्मी से संपन्न हो गए हैं ये शक्तिशाली महाराज हरिश्चंद्र की भांति सुशोभित होते हैं एकता दृष्टि श्रिह पार्थे हरिश्चंद्रे यथा विभो कथम तो जीवित श्रेयो मम पश्यसे भारत भारत हरिश्चंद्र की भांति कुंती नंदन युधिष्ठिर की इस राजलक्ष्मी को देखकर मेरा जीवित रहना आप किस दृष्टि से अच्छा समझते हैं अंधे युगम नराधिप देवयुगम न्येष्ठा ही अंत राजन यह युग अंधे विधाता से बंधा हुआ है इसीलिए इसमें सब बातें उल्टी हो रही है छोटे बढ़ रहे हैं और बड़े हीन दशा में गिरते जा रहे हैं ृष्ट्वा में शर्म समीक्षमाणों कुर प्रवीर तेनाहमे कृशता गतर्णता सशोकता गुरु प्रवीर ऐसा देखकर अच्छी तरह विचार करने पर भी मुझे चैन नहीं पड़ता इसी से मैं दुर्बल कांतिन और शोक मग्न हो रहा हूँ इस श्री महाभारती सभा पर्वणि दूतपर्वणि दुर्योधन संतापे त्रिपंचाशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दूत पर्व में दुर्योधन संताप विषयक तिरपनवा अध्याय पूरा हुआ